ने तो प्रमाण दे दिया कील गाढ़ दी कि ये है सृष्टि का सृष्टि का उत्पत्ति स्थान ये है मध्य स्थान सृष्टि का प्रतिबिंब का मध्य ये है आ, तो काल में कोई सेकेंड आदि नहीं होता देश में कोई स्थान आदि नहीं होता और परिवर्तनशील वस्तु में कोई वस्तु आदि नहीं होती ये तो इंद्रियक प्रतीति के आधार पर देश काल और वस्तु की वासना के साथ जोड़ करके जब हम वस्तु का शुद्ध अंतकरण से नहीं जब हम वस्तु का शुद्ध अंतकरण से नहीं वास काल देश वासना से आक्रांत अंतकरण के द्वारा जब हम विचार करते हैं तब आदि और अंत का सवाल उठता है कालाभावे पूरे त्युक्ति काल वासन याजुतम शिष्यम प्रत्येव हमारे प्राचीन वेदांती बोलते हैं कि जिसकी अंतकरण में काल की वासना भरी हुई है उसके लिए काल की चर्चा है आदि सृष्टि और अनादि सृष्टि और शांत सृष्टि और अनंत सृष्टि सृष्टि का आदि ढूंढना है तो तुम हो सृष्टि का उत्पत्ति स्थान ढूंढना है तो तुम हो है ना सृष्टि का मूल उपादान ढूंढना है तो तुम हो और तुम सचित हो तुम हो और तुमको मालूम पड़ता है और तुम्हारा ये होना और तुमको ये मालूम पड़ना देशकाल वस्तु से कटने वाला नहीं है तो इसलिए अर्थ का जो परम रूप है वो सत से उत्पन्न चित नहीं है जो चेतना पैदा होती है वो नहीं है और जो चेतना से उत्पन्न किया जाता है सत वो नहीं है और जो सत दोनों नहीं है का वो वो जगत का परमार्थ नहीं है का परमार्थ वो है जहां सत्ता और चेतन का अभेद है जहां सत्ता गौण और चेतन मुख्य या चेतन मुख्य सत्ता गौण या सत्ता और चेतनता अलग अलग ऐसी कोई विशेष बात नहीं है वो जो है ना अपरिचिन्न अद्वय वस्तु है उसको परमार्थ कहते हैं तो वह द्वैतम परमार्थ हो ही परमार्थ जो है वो अद्वैत है अब उसी में है ना ये सब सृष्टि क्या है बोले विवर्त मानता का नाम सृष्टि है द्वैतम तदेद उच्यते तो इसको इसको भी अनेक दृष्टि से बोलते हैं वो जब इसको नारायण भेद कैसे कैसे होता है तो भेद भेद माने पहले तो वेदांत की भाषा में भेद शब्द का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए भेद माने जैसे घोड़ा और हाथी में हाथी और गाय में जैसा भेद होता है वैसा भेद वेदांत में नहीं होता भेद शब्द का वैसा अर्थ नहीं होता भेद शब्द का अर्थ होता है विलक्षण है ना? एक सोने की पट्टी है है ना? और उस पर एक गाय बनी है और एक मनुष्य बना है नारायण तो बोले बने हुए गा, मनुष्य से गाय भिन्न है हैं? और बनी हुई गाय से भिन्न मनुष्य है ना, ना है ना नारायण बोले क्यों कम मनुष्य द्विपाद है और गाय चतुष्पाद और शासनावती है गले में ललरी भी है और मनुष्य बोले दो पाद और दो हाथ देखो ये ये क्या भेद हुआ ये लक्षण का भेद हुआ दो पांव होना और दो हाथ होना ये मनुष्य का लक्षण है और चार पांव होना और ललरी वाला होना ये गाय का लक्षण है तो लक्षण की कल्पना करके हमने ये निर्णय किया कि ये सोने की पट्टी पर है ना चार पांव और ललरी जिसमें खुदी है वो गाय है और जिसमें दो हाथ दो पांव खुदे हैं वो मनुष्य है ना लेकिन ये तो आकृति मूलक जाति की कल्पना हुई ना ये तत्व का ज्ञान कहां हुआ तो वो तो गाय से अवच्छिन्न जो स्वर्ण है और मनुष्य से अवच्छिन्न जो स्वर्ण है उस स्वर्ण स्वर्ण में किसी प्रकार का भेद नहीं है तो केवल लक्षण से ही वहां भेद बना है तात्विक दृष्टि से भेद नहीं बना है वह आपने सुनाई है कि सेठ जी गणेश और चूहा दोनों बेचने के लिए बाजार में गए दोनों की परीक्षा की गई तो एक ही प्रकार का सोना दोनों में एक ही प्रकार का वजन दोनों में और गढ़ाई तो लेने वाला देता नहीं दोनों की कीमत एक अब सेठ जी ने कहा कि ये चूहा है और ये गणेश दोनों की कीमत एक कैसे हो सकती है बोले बाबा तुम्हारे मन में एक चूहा है एक गणेश है तब में कोई फर्क नहीं है तो देखो जागृत अवस्था जिसको मालूम पड़ती है सुषुप्ति अवस्था भी उसको मालूम पड़ती है सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का नाश नहीं होता देखो सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का नाश इसलिए नहीं होता कि यदि ज्ञान का नाश हो जाता तो जागृत से विलक्षण कोई अवस्था हमारे जीवन में आती है इसका हमको पता ही न होता ये जो हमको पता है कि जागृत और स्वप्न से विलक्षण भी एक अवस्था हमारे जीवन में आती है, है? इससे यह सिद्ध है कि सुसुप्ति को हम जानते हैं और सुसुप्ति को सुन के थोड़े जानते हैं कि सुसुप्ति होती है सुसुप्ति सुनी हुई चीज नहीं है वो सुसुक्ति अनुभव की हुई चीज है और जब अनुभव हुई की हुई चीज है तो सुसुक्ति में भी अनुभव रहता है तो जागृत अवस्था जिसमें नहीं है वो सुसुप्ति और सुसुक्ति जिसमें नहीं है वो जागृत अवस्था ये दोनों क्या हुआ क एक द्वैत हुआ जागृत अवस्था द्वैत है और सुसुप्ति अवस्था द्वैत का अभाव है ना अब जिस जो द्वैत को देखता है वही द्वैत के अभाव को देखता है जिसमें द्वैत दिखता है उसी में द्वैत का अभाव दिखता है इसलिए जो भी वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है ये ये मिथ्यात्व की परिभाषा है वो मिथ्यात्व का लक्षण है जो चीज अपने अभाव के अधिकरण में भासे वो मिथ्या जैसी आकाश की नीलिमा अपने अभाव के अधिकरण आकाश में भासती है इसलिए मिथ्या जैसे सर्प अपने अभाव के अधिकरण रज्जू में भाजता भाजता है इसलिए मिथ्या ये जागृत अवस्था अपने अभाव सुसुप्ति के अधिकरण में भासती है नारायण का इसलिए इसलिए ये जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था ये दोनों एक ही कक्षा में एक ही कक्षा में निक्षिप्त है जाग्रत और स्वप्न और सुशुक्ति ये प्रातिभाषिक हैं अथवा व्यवहारिक हैं परमार्थ में एक अद्वैत वस्तु है इसलिए जाग्रत की सारी वस्तुएं सारी कल्पनाएं सारे भाव सारी स्थितियां संपूर्ण जाग्रत स्वप्न सुसुक्ति परमार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है ये तो सद्ब्रह्म के विवर्त ही हैं अद्वैतम तदवेद उचित उभय था द्वैतम और जो द्वैतवादी होते हैं वो तो द्वैत को ही परमार्थ मानते हैं वो कहते हैं परमार्थ में भी द्वैत है व्यवहार में भी द्वैत है अद्वैतवादी कहते हैं कि व्यवहार में द्वैत है और परमार्थ में अद्वैत है और द्वैतवादी कहते हैं व्यवहार में भी द्वैत और परमार्थ में भी द्वैत तो समाधि सुशुक्ति मूर्छा इन सभी कालों में ये बात देखने में आई है कि जब मन होता है तब द्वैत की उपलब्धि होती है और जब मन नहीं होता तब द्वैत की उपलब्धि नहीं होती बिना मन के इसलिए मानस है द्वैत क्या है तो बोले द्वैत मानस है क्योंकि जब जैसे मिट्टी है तब घड़ा है और मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं होगा ना घड़े के बिना भी मिट्टी है इसी प्रकार ये जागृत स्वप्न तो सुषुप की जो अवस्था है ये जो द्वैत है द्वैत है तब भी हम हैं और द्वैत नहीं है तब भी हम हैं। तो हमारे बिना द्वैत का भान नहीं हो सकता और द्वैत के बिना हम रहते हैं इसलिए आत्मसत्ता जो है ये चैतन्य सत्ता है ना सत चेत का ये परमार्थ है और अपने सिवाय जो दूसरी सत्ताएं भासती हैं वो सारी की सारी परमार्थ नहीं हैं। ओम शांति शांति शांति भयता उभयता द्वैतम सेनाय निये त्यज कथन तत्व विद्यमे मद्यताम भूततो भूततो वापि सृज्यने सश्रुति निश्चित युक्तियुक्त जवती नेतर ने, ने हना चाम्रो मिद्यपा बहुधा मय या जायते तो ये कहते हैं कि परमार्थ है अद्वैत और द्वैत अद्वैत का समस्ताक किसी भी प्रकार नहीं है माने जितनी उम्र अद्वैत थी उतनी ही उम्र द्वैत थे जितना विस्तार अद्वैत का उतने ही विस्तार द्वैत का जैसे अबाधित अद्वैत वैसे ही अबाधित द्वैत समान सत्ताकत्व तो द्वैत और अद्वैत का किसी प्रकार निश्चय होता ही नहीं समान सत्ताकत्व नहीं होता उनमें बाध्य बाधक भाव भी नहीं होता इसका अभिप्राय है। ये तो सब वेदांत के सूत्र हैं, ना जैसे सपने में अगर आपको शेर दिखे तो जागृत के शरीर को नहीं खा सकता क्यों तो जागृत का शरीर व्यावहारिक है और सपने का शेर प्रातिभासिक है तो प्रातिभाषिक जो वस्तु होती है वो व्यावहारिक वस्तु पर कोई असर नहीं डाल सकती, जैसे प्रातिभाषिक साप गंगा जी में नाव पर लेकिन व्यावहारिक गंगा जी से सपने की प्यास बुझ सकती है जिस कमरे में सो रहे हैं उसमें घड़े के घड़े पानी रखे हुए हैं लेकिन सपने में प्यास लगेगी तो क्या वो बुझेगी और सपने में खूब भोजन करके उठो पेट पर है ना तो उससे क्या जागृत की भूख मिट जाएगी तो जागृत की आवश्यकता जागृत की वस्तु से पूरी होती है जाग्रत की वस्तु की कमी जाग्रत को दुखी बनाते है तो ये जो द्वैत है ये अद्वैत समान सत्ताक नहीं है कैसे कि तो जब मन में फुरफुराहट रहती है तब द्वैत मालूम पड़ता है और मन में फुरफुराहट न रहे तो द्वैत मालूम ना पड़े जैसे स्वप्न मन की फुरफुराहट से मालूम पड़ता है वैसे जागृत का द्वैत भी मन की फुरफुराहट से ही मालूम पड़ता है किसी ने आज तक समाधि में द्वैत देखा है मूर्छा में द्वैत देखा है सुषुप्ति में द्वैत देखा है विचार करते करते जब हम परब्रह्म परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं तब कहीं द्वैत दिखता है तो बाध्य बाधक भाव समान सत्ताक में होता है ये वेदांत शास्त्र का एक नियम है प्रातिभाषिक सर्प से रज्जू का कोई विरोध नहीं है परंतु प्रातिभाषिक सर्प का माला से है। का विरोध है प्रातिभाषिक सर्प का प्रातिभाषिक माला से विरोध है परंतु प्रातिभाषिक सर्प का या माला का व्यावहारिक रज्जू से विरोध नहीं है तो विरोध अनुरोध जितना होता है सब समान सत्ताकत्व में होता है अब देखो द्वैत का लय होना द्वैत का जन्म होना द्वैत का स्थित होना इससे पारमार्थिक जो अद्वैत है वो कहां प्रभावित होता है तो वेदांति लोग इस बात को बड़े जोरदार ढंग से बोलते हैं वो कहते हैं जम कर्मीन थे थे कर्मी नीजाती साक्षिण तस्य तत्वगत आत्मत्म बुद्यता तेन कर्मिणो हीयते हे कर्मी महाराज तुम साक्षी को जानते हो कि नहीं जानते हो बोले कि ना बाबा हम तो साक्षी को नहीं जानते हम तो कर्ता भोक्ता को जानते हैं अच्छा ठीक है ना तो जिस साक्षी को तुम नहीं जानते हो उसको हम अपना आत्मा बताते हैं जिसको तुम जानते ही नहीं हो उसको हम अपना आत्मा बताते हैं असंग, साक्षी है ना त्रिकलावाद्य परिपूर्ण अविनाशी अद्वय आज, अजर तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा जितनी चीजों को तुम जानते हो जिनको मैं मेरी मानते हो है ना? उनको तो मैं ना अपना मैं कहता हूं ना मेरा कहता हूं तो तुम्हारा राज्य तो हमने विश्व में अक्षुण छोड़ दिया है ना? तुम अपनी रियासत में काम करो अपने राज्य में काम करो हम तो तुम्हारे राज्य से परे जो वस्तु है वो है बोले कि भई कई वेदांती ऐसे होते हैं जो कर्मियों को कर्म करते देखते हैं तो कहते हैं राम राम ये तो अभी कर्म में ही रचा पचा है अमृतसर में पहले जमाने की बात है अब तो वहां कीर्तन वीर्तन होता है ना अब तो कर्म को भक्ति संकीर्तन का प्रचार हो गया है नहीं तो किसी साधु के गले में रुद्राक्ष की माला देख ले तो पूछ देती थी वहां स्त्रिया कि क्यों बाबा अभी माला में ही अटके हो हैं हाँ। ऐसे पूछ दे देते तो वेदांती लोग ऐसे पूछते हैं कि क्यों जी अभी कर्म में ही अटके हो है हाँ न अभी खिलौनों से ही खेल रहे हो हमारा अदूत ऐसे बोलता है हाँ न क्यों जी अभी खिलौनों में ही खेल रहे हो ये गुड़ी गुड़ क्या गुड़ गुड़िया आ ये गुड़िया का खेल कब तक चलेगा ये तो बच्चों का काम है ऐसे बोलते है। तो पक्के वेदांति बोलते हैं कि ना देह बाग बुद्ध त्यक्ता ज्ञानी नृत्य बुद्धिता हा। कर्मी प्रवर्त ज्ञानिनो ज्ञानीनो ही यथेत्र ज्ञानी ने कहे ज्ञानी महाराज ऐसे पूछो कि तुमने देह वाणी अंतकरण इनका परित्याग कर दिया है कि नहीं तुम इनसे जुदा इनके साक्षी असंग दृष्टा हो कि नहीं तुम अद्व चेतन हो कि नहीं कहे सो तो है अद्वैय चेतन बोले तब ये देहाभास ये बागाभास, ये अंतकरणा तुमने छोड़ दिया कि नहीं बोले सो तो छोड़ दिया तो बोले कि फिर तुम्हारी छोड़ी हुई चीज को लेकर के अगर कोई कर्मी व्यवहार करता है तो आपकी इसमें क्या हानि है उसको करने दीजिए ना न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञा नाम कर्म संज्ञ नाम जोशेत सर्व कर्माणी विद्वान युक्तस समाचरण तो बोले कि देखो हमारा कर्मी के साथ ज्ञानी का तो कहीं कोई विरोध ही नहीं है एक आदमी बैठा है पहाड़ पर है? और एक शेर गर्जना कर रहा है नीचे नाले में हैं तो दोनों में क्या विरोध है वो दस हजार फुट ऊंचाई पर है और वो नीचे नाले में गरज रहा है क्या विरोध है उसका प्रज्ञा प्रासाद मारुष्य अशोचियान सोचतो जनान भूमिष्ठान एवं शैल स्थान सर्वानु प्राग्ञो एक आदमी अपने ज्ञान में मग्न है और एक आदमी पैसे पैसे के लिए व्याकुल हो रहा है अरे बाबा तुम अपने ज्ञान में मग्न रहो उसको पैसे पैसे के लिए व्याकुल होने दो इससे तुम्हारा क्या हानि लाभ है तो एक बात और इसके संबंध में जानने लायक है ये है कि त्याग शब्द का वेदांत में जो प्रयोग होता है उसका अर्थ भी आपको बता देते हैं जैसे भिन्न शब्द का अर्थ आपके ध्यान में होगा भिन्न शब्द का अर्थ घोड़ा हाथी की तरह अलग अलग वेदांत में नहीं होता भिन्न शब्द का अर्थ होता है लक्षण का भेद केवल है ना एक ही चीज में घड़े का लक्षण दूसरा है सकोरे का लक्षण दूसरा है करवे का लक्षण दूसरा है परंतु है सब माटी तो लक्षण भेद से जो भेद होता है वो पारमार्थिक भेद नहीं होता वेदांत में त्याग शब्द का अर्थ जो है वो भी विलक्षण है ये इसलिए मैं याद दिला देता हूं आपको कि जब कभी त्याग शब्द का प्रयोग वेदांत में आ तो उसको ठीक ठीक समझें कोई कहे कि अपने आत्मा का त्याग कर दो तो नहीं हो सकता ना तो बोले कि अच्छा आत्मा का त्याग नहीं करते तो अनात्मा का त्याग कर दो तो बोले कि अनात्मा तो दूसरा है ही उसका हम त्याग क्या करेंगे तो वो तो अलग अलग तो बोले कि फिर वेदांत में त्याग माने क्या हुआ अनात्मा तो पहले से ही त्यागा हुआ है उसको क्या त्यागना पीसे हुए को क्या पीसना मरे हुए को क्या मारना हैं? छोड़े हुए को दोबारा क्या छोड़ना पिष्ट पेषण चरबित चर्बण हैं? छोड़े हुए को क्या छोड़ना तो बोले कि फिर अपने को छोड़ोग अपने को तो छोड़ ही नहीं सकते तब त्याग क्या होगा अरे ये शरीर जो है कहो कि हम छोड़ देंगे अरे तुम क्या छोड़ोगे वो तो रोज रोज तुमको छोड़ता जा रहा है और एक दिन बिल्कुल छोड़ देगा तुम क्या छोड़ोगे हाँ तुम छोड़ के तो छोड़ने का अभिमान मोल लोगे छोड़ने का जो पाप पूर्ण होगा तो और अपने सिर पे ओढ़ोगे जिम्मेवार लोगे है ना तेजनतम संतेजाम अरे वो तो छूटा हुआ तो वेदांत में त्याग शब्द का अर्थ होता है है ना त्यक्त को त्यक्त न जानना छोड़ी हुई चीज को छोड़े हुए रूप में समझना यही वेदांत का त्याग है बोला किसी भी वस्तु को उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप में जानना तो यदि वो अत्यक्त है तो अत्यक्त रूप से जानना और यदि वो त्यक्त है तो त्यक्त रूप से जानना इतना जान लेने ही काफी है कि ये चीज न मैं हूं न मेरी है वेदांत में क्रिया रूप त्याग नहीं होता वेदांत में वस्तु का त्याग नहीं होता वेदांत में भाव रूप त्याग नहीं होता वेदांत में किसी को छोड़ना किसी को पकड़ना ये त्याग नहीं होता वेदांत में न त्यागो न ग्रहो लय न किसी का त्याग होता न किसी का ग्रहण होता न किसी में लय होता परंतु लीन को लीन जानना गृहित को गृहित जानना त्यक्त को त्यक्त जानना व्यवहार में इसी से रस्सी का सांप मारा नहीं जाता रस्सी को जान लिया सांप नहीं है इतना ही सांप का त्याग होगा सीप को जान लिया तो चांदी का त्याग हो गया अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त जो है वो अपने आप परित्यक्त हो जाता है तो एवं कर्मिना पुत्र संभवेत कल हो मम विभिन्न विषयत्व पूर्वापर समुद्रवत जैसे पूरब का समुद्र और पश्चिम का समुद्र आपस में टकराता नहीं इसी प्रकार देह वाणी और अंतकरण से व्यवहार करने वाला पुरुष है? और संपूर्ण व्यवहारों से अतीत परमार्थ आत्मदैव इनकी कई टक्कर नहीं है जैसे अज्ञानी के शरीर में व्यवहार हो रहा है वैसे ज्ञानी के शरीर में व्यवहार हो रहा है अज्ञानी समझता है ये व्यवहार मेरा है ज्ञानी जानता है कि ये व्यवहार मेरा नहीं है वेदांत ज्ञान मात्र से ही सारे काम सिद्ध कर देता है वेदांत की महिमा है न काम करना पड़े न भाव करना पड़े है न उपासना को पकड़ के रखना पड़े न कर्म का परिश्रम करना पड़े न द्रव्य का विनियोग करना पड़े वस्तु को तो काम में लेना न पड़े और काम करना ना पड़े और मन जोड़ना न पड़े न योग न उपासना और चीज ज्यो की त्यों जानी और काम हो गया तो अब देखो द्वैत कहाँ है बोले तो द्वैत आधार है और अद्वैत आधे है कि अद्वैत आधार है द्वैत आधे है बोले तो अद्वैत आधार है और द्वैत आधे है अधिष्ठान जो है वो आधार है और उसमें ये प्रपंच नन्ना नन्ना नन्ना टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा ये ब्रह्मांड जो है ये तो कड़कड़ की तरह है चिलगारी की तरह है संपूर्ण चिनगारी और चिनगारियों का जो अभाव है ना वो जिस आधार में भासता है वो आधार अद्वैत है और द्वैत और द्वैत अभाव ये तो दोनों आधे हैं तो अधिक सत्ता हुई ना अद्वैत की सत्ता अधिक हुई और द्वैत की सत्ता न्यून हुई जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों में ज्ञान स्वरूप जो है वो अद्वितीय है और जागृत स्वप्न ये तीनों भी अलग अलग हैं और इनके इनके पदार्थ भी अलग अलग हैं तो ज्ञान में जागृत स्वप्न आदि भेद भेद भासते हैं ज्ञान अधिष्ठान है ज्ञान प्रकाशक है और उसमें जो प्रकाशित होते हैं सो तो थोड़े हैं अच्छा एक बात और आपको सुना मैं कि ये भेद शब्द जो है ना ये भी बहुत विलक्षण है अद्वैत में भेद नहीं होता हम इसलिए आपको ये बात सुनाते हैं कि हजार दो हजार वर्ष पहले जिन शब्दों का जिस अर्थ में प्रयोग होता था ना कालक्रम से उनमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है तो जो लोग पुरानी भाषा को संप्रदाय से नहीं समझते हैं अपनी बुद्धि से समझते हैं वो अपनी बुद्धि से जो जाना हुआ है वो मतलब तो निकाल सकते हैं लेकिन वक्ता ने आदि वक्ता ने जिस अभिप्राय से उस शब्द का प्रयोग किया है वो उनकी समझ में नहीं आएगा आज का वैज्ञानिक जब कोई विज्ञान संबंधी शब्द संस्कृत भाषा में पढ़ेगा है? तो वो आज के विज्ञान को तो समझ जाएगा लेकिन उस समय कैसा विज्ञान था और किस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग होता था ये बात समझ में नहीं आवेगी और शब्दों का अर्थ थोड़ा थोड़ा तो बदल जाता है तो भेद माने होता है फूटना भेदन हो भेद माने फूटना फूट जाना हो जैसे आप चने को खेत में गीली जमीन में डाल रहे हैं, तो वो सूखा बीज है न पहले गीला होगा गीला होके थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद वो फूटेगा तब उसमें से अंकुर निकलेगा इसको बोलते हैं चने का भेद हो गया भेद हो गया माने भेदन हो गया फूट गया तो ये भेदनात्मक क्रिया केवल सावय पदार्थ में हो सकती है निरवय पदार्थ में नहीं हो सकती है बोला जो सावकाश पदार्थ होगा ना जैसे आप भीत में एक कील गाड़ेंगे है ना तो सचमुच भीत में ये जो ईटे के और सीमेंट के है ना जो कण हैं उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती है आंख से नहीं दिखती है जब कील ठोकते हैं तो वहां जगह निकाल के कील घुस जाती है भीत का भेदन हो गया हो का भेदन हो गया हो उसमें दूसरी चीज घुस गई या उसमें से दूसरी चीज निकली आई तो सावय वस्तु का है सावय वस्तु का जो रूपांतर है वही भेदन है सावय वस्तु का जो अवस्थांतर है वही भेदन है और जो निरवय वस्तु है माने बीज संस्कार से भी जो भिन्न नहीं होती देखो चने के बीज से चने के वजन में जो मिट्टी है वो जुदा हो गई और गेहूं के बीज संस्कार से गेहूं में जो मिट्टी है वो अलग हो गई माने वो मिट्टी जिसने गोधूम के गोधूमत्व को ग्रहण कर लिया और चणक के चणकत्व को ग्रहण कर लिया जो मिट्टी चणकाकार हो गई या जो मिट्टी गोधूमाकार हो गई है ना उसने संस्कार को ग्रहण किया हो तो गेहूं और चने का भेद हो गया और गेहूं में फूट के अंकुर निकला चने में फूट के अंकुर निकला और उसने माटी में से पानी में से खाद खींच लिया और एक गेहूं का बीस गेहूं है एक चने का सौ चना चने के वृक्ष में है ना चने के वृक्ष में सौ चने हो सकते हैं और गेहूं के वृक्ष में बीस गेहूं गेहूं के पौध में बीस गेहूं हो सकता है और एक गेहूं में 20 पौध हो सकती है और 20 पौध में 20 बीस गेहूं हो सकते हैं बोला तो ये गेहूं में जो भेदन हुआ उससे गेहूं का पौधा पैदा हुआ जो चने में भेदन हुआ उससे चने का भेद पैदा हुआ अब ये जो हम जगत का मूल बताते हैं ना है ना वो चने की तरह यदि बीजात्मक होता तो उसका भेदन हो करके उसमें से ये जगत निकलता परंतु वो तो चैतन्य है सदघन चिद घन आनंद घन कृतस्तु प्रज्ञान घन एव वो सब का सब प्रज्ञान घन है सबाज्याभ्यंतरोजा वो अज है तो अज फूटता है कि नहीं ज का भेदन होता है कि नहीं यह प्रश्न है तो जायमान होना ही भेदन होना है तो वो नारायण है, है ना भेद भेद जिसमें होगा उसका नाश हो जाएगा जिसमें भेद होगा उसका नाश हो जाएगा ये देखो ये, ये पुरानी भाषा है वो ये पुराने भेदवान का नाश होता है छेदवान का छिद्रवान का छिद्रवान का नाश होता है भेदन छेदन जिसका छेदन होगा उसका नाश होगा जिसका भेदन होगा उसका नाश होगा और जो छेदन भेदन का अभिषय है वो तो अज होगा अजन्मा होगा तो जो लोग भेद को परमार्थ मानते हैं वो अंततोगत्वा तो गत्वा मतावलंबी हो जाते हैं सर्व पदार्थ विनाशवान ही है अविनाशी कोई पदार्थ नहीं है ऐसा जो बौद्ध मत है उसमें उनका अंतर्भाव होगा तो एक बार हम एक महात्मा से बातचीत कर रहे हैं महात्मा अच्छे श्रद्धे तो उन्होंने कहा कि ऐसा मानने से तो बौद्ध मत की प्राप्ति होगी तो मैंने कहा देखो महाराज ये तो कोई दोष नहीं हुआ यदि ये सत्य हो और इससे बौद्ध मत की प्राप्ति होती हो तो हम बौद्ध मत स्वीकार कर लेंगे हमको तो सत्य चाहिए हम सत्य के खोजी हैं सत्य के शोधक हैं हमें मत का है ना मत का नाम लेकर आप क्यों डराते हैं हम तो बाबा जिस मत में सत्य हो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं वो तो बोले कि अच्छा ये तो अच्छी जिज्ञासा का तो अच्छा लक्षण है का अच्छा तो ये अनुभव गुद्ध है कैसी अनुभव विरुद्ध है देखो युक्ति से सिद्ध होए और अनुभव विरुद्ध हो तो क्या प्रमाण होता है आपको मालूम है युक्ति प्रमाण है कि अनुभव प्रमाण है अनुभव प्रमाण है अब बात आगे गई ना ये अनुभव विरुद्ध है माने अपना जो है और अपना जो ना, आ, है ना मरणवत्व है मृत्युमत्व है वो अनुभव विरुद्ध है न अपना जन्म होता है न अपना विनाश होता है तो परमार्थ कौन होगा का अपना आपा परमार्थ होगा और अपना आपा से जुदा जो होगा वो सब का सब है ना छेदनात्मक वेदनात्मक होने के कारण देश के अधिष्ठान में भी कल्पित ही है काल के अधिष्ठान में भी कल्पित ही है और पदार्थ के अधिष्ठान में भी कल्पित ही है अधिष्ठान में छेदन भेदन अध्यस्त है है ना? प्रकाशक स्वयं प्रकाश में सर्वाभाषक स्वयं प्रकाश में भी छेदन भेदन अध्यस्त ही है इसलिए तेना यम निरुद्य एक बार का प्रसंग है कर्पाश्री जी महाराज के पास गए हमको ये तो स्मरण नहीं है कि मैं सन्यासी हो गया था उस समय कि नहीं हुआ था जाता तो पहले भी था और बाद में भी जाता तो मैं दस 11 बजे गए उन दिनों क्या नाम है उपभिक्षा करके खाते थे माने पुरानी बात है ये जो सात सात दिन का उपवास किया या है ना अब छह बजे शाम को खाते हैं एक बार सर तो ये बात तब की है जब भिक्षा करने के लिए जाती थे तो मैं दस 11 बजे पहुंच गया चर्चा चली तो मैंने उनसे पूछा कि हमारा जो दार्शनिक दृष्टिकोण है इसमें ईश्वर को कुछ ज्यादा महत्व दिया हुआ नहीं जैसे न्याय दर्शन में नौ द्रव्य हैं उनमें एक द्रव्य आत्मा है और आत्मा के दो भेद हैं जीव और ईश्वर नौ द्रव्य है ना मैंने देखो पहले तो सात पदार्थ हैं तो सात पदार्थ में एक पदार्थ द्रव्य है और द्रव्य नव है।, है तो नौ पदार्थ में एक पदार्थ आत्मा है तो आत्मा के दो भेद हैं एक जीवात्मा एक परमेश्वर कहे तो द्रव्य रूप होने से भूत हो गया वैशेषिक में ईश्वर बिल्कुल तटस्थ है सांख्य में कहते हैं जुक्ति से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती योग में कहते हैं कि समाधि लगाने के लिए ईश्वर उपयोगी है अंतिम स्थिति तो दृष्टा का स्वरूप अवस्था नहीं है तो नियम में कहो तो ईश्वर अब प्रणिधान है क्रिया जोग में भी ईश्वरअप प्रणिधान है समाधि लगाने के लिए साधन रूप में भी ईश्वर प्रणिधान है परंतु जब समाधि लग जाएगी और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा तो ईश्वर की स्थिति गौण हो जाएगी अच्छा पूर्व मीमांसा में कर्म की प्रधानता है तो ना अपना वहां तो कर्म स्वयं अपना फल भी दे लेता है फल देने के लिए भी ईश्वर की अपेक्षा नहीं है और वेदांत दर्शन में ईश्वर है तो सही है ना माया से वो सृष्टि करता है माया से स्थापन करता है है ना माया से ही वो फल देता है माया से ही संहार करता है लेकिन परमार्थ जो है वो ये करता भरता समरता है ना जन्मस्थिति भंग का कारण का ये परमार्थ नहीं है ऐसे मैंने उस ये प्रश्न हो है ना इसको आप उत्तर पक्ष मत समझ लेना सिद्धांत मत समझ लेना है ना ये मैंने उनसे प्रश्न किया तो समझाने लगे बात चल गई तो और दर्शनों की चर्चा चलते छूटते थो चली कोई चलो वेदांत दर्शन पर चर्चा आके जम गई और उन्होंने कहा कि पारमार्थिक ब्रह्म सत्तापेक्षा किंचन न्यून <coughs> सत्ताक ईश्वरत्व पार्थिक ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा है किंचित न्यून सत्ता तत्व ईश्वर का लक्षण है क्योंकि माया की उपाधि है।, है फिर अंततोगत्वा तो गसवाद की बात भी कर रहे माया आभासेन जीवे सौ करोती अच्छा अवच्छेद बाद में ईश्वर और ब्रह्म जो है उसका मुख्य समान अधिकरण है ना बाध समानाधिकरण नहीं है आभास बाद में ईश्वर और ब्रह्म का बाध सामानाधिकरण है और अवच्छेद बाद में ईश्वर और ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण माना जाता है जैसे घटाकाश मठाकाश और महाकाश इनमें मुख्य समान है वो जो महाकाश सोई मठाकाश सोई घटाकाश है ना लेकिन बिंब और प्रतिबिंब में सूर्य और सूर्याभाष में मुख्य समानाधिकरण नहीं है बाल सामान है प्रतिबिंब और आभास बाधित होते हैं यद्यपि वो बिंब से भिन्न नहीं है तो बोले भाई फिर अब अवच्छेद बाद में ये उपाधि क्या है इसका निर्वचन करना पड़ेगा है तो ना फिर बात अजात बात पर गई दृष्टि सृष्टिवाद जो ये प्रसंग आपको सुना रहे हैं तो बोले भाई ईश्वर पद का अर्थ जब तक परमार्थ भूत आत्मा नहीं होगा तब तक उसकी सिद्धि नहीं हो सकती असल में आत्मई जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि मैं ये है ना तो जागृत